रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार बोलती कहानियां कार्यक्रम में आपका स्वागत है आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है रामनिवास पाएला की कहानी पवित्रता दिसंबर का महीना कड़ाके की ठंड धुंध ही धुंध अल सबेरे गांव का पुजारी पूजा अर्चना करने के लिए पवित्र होने को तालाब में डुबकी लगाने चला जल्दी जल्दी कपड़े उतारकर, डुबकी लगाकर तुरंत ही निकलने लगा तभी सामने वाले घाट पर भीखू को देखकर फिर से डुबकी लगाई पुजारी ने सोचा अगर मैं जल्दी नहाकर बाहर निकला तो ये गांव वालों को बता देगा कि पुजारी ढंग से नहीं नहाता उधर भीखू ने पुजारी को देखा तो उसने भी दोबारा डुबकी लगाई यही सोचा कि पुजारी बाबा गांव में जाकर कहेगा कि ये गंवार ढंग से नहाते भी नहीं दोनों की लगातार डुबकियों से तालाब के पानी पर जमी पाले की परतें टूटने लगी धुंध छंटी तो तालाब का पानी खामोश था और दोनों की लाश एक दूसरे से आगे पीछे होती पानी पर तैर रही थी गांव में अब दो और मंदिर पनप आए हैं श्रद्धा से लोग उन्हें सुच्चे बाबाओं के मंदिर कहते हैं